रहस्य रेशम के कीड़ों का लुई पैश्चर की कहानी लेखन पैट टॉमसन चित्रांकन डेविड केनी भाषांतर पूर्व कुशवाहा हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में वे ऐसा क्यों करते हैं मरी लुइस जो जीजी कहलाती थी इतना कह धम से चमड़े की कुर्सी पर बैठी इतनी जोर से कि उछल ही गई अपनी आवाज़ धीमी करो जीजी उसकी माँ ने कहा पर वे भला ऐसा क्यों करते हैं जीजी ने दोहराया कितनी शर्म आती है जैसे ही अपन खाने के लिए बैठते हैं पापा डबल रोटी का टुकड़ा उठाकर उसमें से कुछ कुछ निकालने लगते हैं आज तो एक इल्ली ही निकाल ली मुझे तो घिन आई और वो भी मौसी के सामने और कभी तो मौसी उल्लुआ भी यही करने लगते हैं बाहर अपने पिता की आवाज सुन जीजी रुक जाती है दरवाजे का हत्ता घूमता है और पापा और मौसी कमरे में अंदर आते हैं अब अपतश में आप बड़बड़ाने पर जीजी को घबराहट होने लगी काश पापा ने वो सब न सुना हो वो सोचती है सुनिए मां कहती हैं जीजी शिकायत कर रही थी कि खाने की मेज़ पर आप शिष्टाचार नहीं बरतते लोई पैश्चर ने अपनी बेटी की ओर सवालिया नज़र डाली डबल रोटी पापा वो हड़बड़ा कर बोली मुझे समझ में नहीं आता कि आप हमेशा उसके टुकड़े टुकड़े क्यों कर देते हैं मैं दरअसल ये जानना चाहता हूँ कि उसमें है क्या वे जवाब देते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम मेरे पढ़ने वाले कमरे में जाओ और मेरी खुर्दबीन माइक्रोस्कोप ले आओ मैं तब तक दूध ले आता हूं मोसीुलुआ ने खुर्दबीन को जीजी के लिए एक कम ऊंचाई वाली मेज पर रख दिया उसके पापा ने कांच की एक सपाट पट्टी पर दूध की एक बूंद टपटाई ये ताजा दूध है वे बोले अब इसे खुर्दबीन से देखो जीजी ने देखने वाले हिस्से से झांक कर देखा ओह वो बोली सब कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है मानो दूध के अंदर देख रहे हो इसमें तो कुछ आकार भी दिख रहे हैं कई सारे गोल गोल धबे अब इस दूसरी पट्टी को देखो ये खट्टा हो चुका दूध है क्या दोनों में कोई फर्क दिख रहा है तुम्हें इसमें अलग तरह के आकार है जी ने कहा यह क्षण जैसे लगते हैं शाबाश पापा ने कहा वे खुश सुनाई दे रहे थे ये क्षण दूध के अंदर के जिंदा जीवाणु यानी माइक्रोब्स हैं। ये दूध में मौजूद चीनी को खा रहे हैं और उसे लैक्टिक एसिड में बदल रहे हैं इसी से हो जाता है। और तुम्हारे आविष्कार किया है जिससे तुम्हारे कटोरे का दूध जीवाणुओं के कारण खट्टा ना हो और आपके गिलास की शराब भी मौस्यू मदाम पाश्चर बोली यह प्रक्रिया शराब पर भी काम करती है बाद में खाद्य सामग्रियों और तरल पदार्थों को तेज तापमान में गर्म कर जीवाणुओं को नष्ट करने के तरीके को पैश्चराइजेशन कहा गया पर फिलहाल जीजी इतना ही समझ सकी कि उसके पापा ने खुरदबीन की मदद से एक बहुत उपयोगी खोज की है जीजी ने अपने सोने के कमरे की खिड़की खोली पेरिस से आते वक्त रेलगाड़ी में बहुत गर्मी थी पर यहां हवा हल्की गुनगुनी होने के बावजूद ताजी थी खिड़की से उसे पहाड़ी को काटकर बनाए गए चबूतरों में शहतूत के पेड़ नजर आए उसका परिवार दक्षिणी फ्रांस में आया था जहां रेशम के कीड़े मर रहे थे और किसी को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है पापा इसका कारण और इलाज ढूंढना चाहते थे एन जीजी ने पूछा ये कीड़ों से रेशम भला कैसे मिलती है अरे मैं रेशम के कीड़ों के बारे में बताती हूँ साहि का एन बिस्तर ठीक करते हुए बोली मैं रेशम के कीड़ों के खेत में काम किया करती थी जीजी खिड़की पर बनी गद्दी पर बैठ गई शुरुआत रेशम के पतिंगों से होती है ने बताना शुरू किया वे अंड देते हैं जिनसे रेशम के कीड़े निकलते हैं।, ये कीड़े की खाते हैं बढ़ते हैं और तब खुद के लिए इसका मतलब है कि ममा कीड़ों के बनाए कपड़े पहनती है बिल्कुल सही चतुर है ना ये कीड़े पर आपने रेशम के कीड़ों के खेत वाला काम क्यों छोड़ा क्या आपको वो काम अच्छा नहीं लगता था एन ने आहभरी रेशम के कीड़ों का प्लेग महामारी जो फैला है सारे खेत बंद हो रहे हैं पापा मदद करेंगे जीजी ने पूरे विश्वास से कहा उन्हें लगता है कि खुर्दबीन से देख वे महामारी का कारण पता लगा लेंगे गर्मियों भर सभी ने कड़ी मेहनत की जीजी और उसकी मां ने उसके पिता और उनके सहायकों ने जीजी मदाम पैश्चर के साथ शैतूत की पत्तियां इकट्ठी करती उन्हें टोकरियों में बिछा उन पर परत दर परत रेशम के कीड़े रखती उन्हें उनके बढ़ने के हरेक चरण में खुर्दबीन के नीचे रख जांचा जाता जीजी ने जल्द ही गौर किया कि जो कीड़े ठीक से खा नहीं रहे थे उनमें छोटे छोटे काले धब्बे नजर आने लगे थे पापा देखो उसने पिता से कहा ये बिल्कुल काली मिर्च जैसे हैं यही तो यहां के लोग उसे कहते हैं पापा ने जवाब दिया वे से पेबरीन कहते हैं मतलब काली मिर्च का रोग उन्होंने उस मरे हुए कीड़े को मसला और उसमें पानी मिलाया तब इस घोल की एक बूंद खुरदबीन के नीचे रखी अब देखो वे बोले जीजी ने झांक कर देखा देखने वाली नली को कुछ ऊपर नीचे किया जैसे उसे सिखाया गया था ये छोटे गोलाकार क्या हैं उसने जानना चाहा। ये तो कीड़े का हिस्सा नहीं लगते बिल्कुल सही मुझे लगता है कि यही बीमारी है तुम्हें दूध के जीवाणु याद हैं ये गोलाकार चीजें भी जीवाणु ही हैं पर अलग किस्म के ये कीड़ों पर जीते हैं और उन्हें मार डालते हैं असल में ये जीवाणु जीवित होते हैं वे बढ़ते हैं और फैल सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए पहली बात तो ये है कि हमें हरे कीड़े अंडे और पतंगे को सावधानी से जांचना होगा हमें स्वस्थ रेशम के कीड़ों को ढूंढकर प्रजनन के लिए उनका ही इस्तेमाल करना होगा तभी अगले मौसम में वे इस भयंकर रोग से मुक्त हो सकेंगे ऐसा लगने लगा कि उन्होंने रोग की गुत्थी सुलझा ली है क्योंकि शुरुआत में स्वस्थ अंडों से निकले रेशम के कीड़े ठीक से बढ़ रहे थे पर तब अचानक फिर से चीजें गड़बड़ाने लगी पापा एक सुबह जीजी चीखी जल्दी आओ जरा देखो कीड़े मर रहे हैं वो काले पड़ रहे सड़ते कीड़ों को देख सकते में आ गई थी जब पैश्चर उन कीड़ों को सावधानी से जांच रहे थे जीजी अपने पापा को देख रही थी उसे ये देख धक्का लगा कि उसके पिता भी अस्वस्थ लग रहे थे वे बेहद थके नजर आ रहे थे क्या आप कुछ देर आराम नहीं करेंगे पापा उसने घबराकर कहा नहीं नहीं मुझे ये पता लगाना ही होगा कि ये क्यों हो रहा है और पैश्चर पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगे तब एक शाम वे बहुत देर से घर लौटे और अब धप से कुर्सी पर बैठे हम अपना समय बर्बाद करते रहे हैं वे बोले हमने पेब्रिन को तो तलाश लिया पर हमें और करीब से जांचना चाहिए था मुझे खुर्दबीन से देखने पर कुछ और भी मिला जो एक दूसरा ही पर उतना ही मारक रोग है जीजी अपने पिता की बड़ी सी कुर्सी के पीछे दुबकी बैठी थी उसने उन्हें धीमे धीमे सांस लेते सुना वो मना रही थी कि वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। सब कुछ इतना डरावना लग रहा था उन्हें पेरिस लौटना पड़ा था ताकि पापा अपने तमाम दूसरे कामों पर ध्यान दे सकें तब एक रात वे काँपते थरथराते घर लौटे बगल में दर्द की शिकायत की वो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी सभी को लगा था कि पापा बच नहीं सकेंगे वे न तो हिलडुल पा रहे थे न ही बोल मामा ने बताया था कि पापा को दौरा यानी स्ट्रोक पड़ा था पर अब उस घटना के कुछ दिनों बाद जीजी को लगने लगा था कि उम्मीद की जा सकती है पहले तो पापा ने बिस्तर पर बैठने की इच्छा जताई अगले ही दिन वे बिस्तर से उठ कुर्सी पर बैठे उसके बाद वे फिर से बोलने लगे और अभी अभी ही उन्होंने अपने सहायक को बुलवाया था जीजी किसी चूहे की तरह चुप्पी मारे दुबकी बैठी रही सहायक अंदर आया रेशम के कीड़े पिता ने कहा मैं उनके बारे में सोच रहा था सर आप क्या पूरी तरह ठीक हैं सहायक ने सरोकार जताते पूछा जीजी ने पिता को नाक फकफकाते सुना मुझे लगता है कि मुझे ये समझ में आ गया है कि पेब्रिन कैसे फैलता है रेशम के कीड़ों की सभी टोकरियां एक के ऊपर एक रखी जाती हैं सबसे ऊपर रखी टोकरी में रखे कीड़ों का कचरा निचली टोकरियों पर गिरता है अगर ऊपरी टोकरी के कीड़ों को पेबरीन की बीमारी हो तो नीचे की टोकरियों के कीड़ों में भी रोग फैलता है यह संक्रामक रोग है मतलब छूत की बीमारी है एक से दूसरे में फैलती है अगर हमें इसकी रोकथाम करनी हो तो हमें पूरी जगह को साफ सुथरा रखना होगा उन दिनों अस्पताल भी उतने ही गंदे होते थे जितनी हमारी सड़कें होती हैं सो यह विचार बिल्कुल नया था तुम यहां पापा मुस्कुराए तो इस नन्नी खुर्दबीन विशेषज्ञ ने भला क्या देखा था काले काले निशान मानो धागे हो बिल्कुल सही पैश्चर अपनी सहायक की ओर मुड़े वे पतिंगों के पेट में थे कीड़ों में नहीं हमें यह जांचने का कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे हमें पता चल सके कि कौन से पतिंगों को ये दूसरा रोग है ये तो सिर्फ खुर्दबीन ही बता सकता है जीजी जीत के भाव से भर बोल उठी इस दूसरी बीमारी का नाम था फ्लैशरी पैश्चर ने फ्लैशरी और पेबरीन दोनों को खत्म करने का आसान तरीका सोच निकाला हर एक पतिंगा कपड़े के एक चौकोर टुकड़े पर अंडे देता और अंडे देने के बाद वो मर जाता पेस्टर ने उनके मृत शरीर को कपड़े के उसी टुकड़े के कोने में अटका दिया तब खुर्दवीन की मदद से उन्हें जीवाणुओं के लिए जांचा। इससे पेब्रिन के गोलाकार या फ्लैशरी के काले धागों जैसे आकारों की पहचान की जा सकी अगर उनमें से एक भी जीवाणु नजर आता तो उसके अंडों को नष्ट कर दिया जाता इस तरह केवल रोग मुक्त स्वस्थ अंडों से निकले रेशम के कीड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता था रोग का इलाज तलाश लेने के बावजूद एक बड़ी चुनौती सामने थी रेशम की खेती करने वाले किसानों को विश्वास दिलाना उन्हें लुई पैश्चर पर भरोसा नहीं था उन्हें लगा कि पेरिस का आदमी वो भला रेशम के कीड़ों के बारे में क्या जानता होगा पैश्चर परिवार एक बार फिर दक्षिण के सफर पर निकला रेल डिब्बे में पैश्चर गद्दे पर लेटे थे जीजी और उसकी मां उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे पैश्चर उस समय खमीर शराब रेशम के कीड़ों और हैज़ा पर काम कर रहे थे उन्होंने ये खोज कर ली थी कि जीवाणु दूध और शराब को खट्टा कर देते हैं और वे ही रेशम के कीड़ों में होने वाली बीमारियों का भी कारण हैं। उन्हें यह भी भरोसा हो चुका था कि इंसानों में होने वाले हैज़ा में जीवाणुओं की ही भूमिका है वे लगातार शोध करते जाने और पढ़ाने के आदि रहे थे कड़ी मेहनत करने वाले पैश्चर को पूरी तरह ठीक होने के लिए जो आराम चाहिए था वो उन्हें कब मिलता वे सब विलाट जा रहे थे फ्रांस के शासक ने यह रहने के लिए दिया था विला को घेरती ज़मीन में एक पुराना रेशम के की का कारखाना भी था जो कीड़ों में फैली महामारी के कारण बंद पड़ा था ग्रामीण इलाके की शांति में आ पैश्चर का स्वास्थ्य सुधरने लगा जीजी अपने पापा पर लगातार नजर रखती थी पापा जीजी अपने पिता के हाथ से पेंसिल खींच बोली काम करना बंद करें और मुझे बताएं कि आप सबको अपने काम के बारे में कैसे समझाएंगे आ पैश्चर का चेहरा एक बारगी जीवंत हो गया हमें एक प्रयोग करना होगा मैंने लइयों के रेशम आयोग को रेशम के कीड़ों के कुछ नमूने भेजे हैं मैंने उन्हें पहले से ही यह भी बता दिया है कि कौन कौन से कीड़े मर जाएंगे और कौन से जिंदा और स्वस्थ रहेंगे अब मुझे किसानों को यह विश्वास दिलाना है कि मैं जैसा जैसा कहूं वे वो सब करें जी तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो हम ठीक यही करेंगे जीजी उनकी बात सुनने आगे की और झुकी तब उसने और उसके पापा ने एक योजना बनाई पर योजना पर काम शुरू हो उसके पहले अंडों से कीड़े निकलने थे जीजी अपना सब्र खो रही थी इधर पूरा गांव भी उनके साथ इंतजार कर रहा था क्योंकि पैश्चर ने विला की जमीन पर रेशम की खेती करने वाले किसानों को अंडे के 25 सेट दिए थे वे खुद भी पच्चीस सेट की देखभाल कर रहे थे कुछ ही समय बाद रेशम आयोग से अच्छी खबर आई प्रोफेसर पैश्चर की एक एक बात सही सिद्ध हुई है भेजे गए सभी नमूनों ने ठीक वही नतीजा दिया जिसकी वे भविष्यवाणी कर चुके थे जाहिर था कि रोग की पहचान करने का उनका तरीका कारगर रहा था और भी बेहतर बात यह थी कि विला में भी पूरी सफलता मिली थी पूरे 10 बरस बाद वहां रेशम के कीड़े पनप रहे थे और वे बिल्कुल स्वस्थ भी थे इसके कुछ दिनों बाद जीजी एक बड़े से कमरे में पीछे की ओर अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने बैठी थी उसके पापा सामने की ओर थे और उनका खुर्दबीन एक मेज पर धरा था कमरा पुरुषों से भरा था जीजी घबराई हुई थी और फिक्र से भर मेयर साहब की तरफ ताक रही थी गैर दोस्ताना चेहरों की भीड़ में उनका अकेला दोस्ताना चेहरा जो था सज्जनों मेयर साहब ने बात शुरू की हमारे दोस्त पैश्चर रेशम के कीड़ों पर किए गए अपने अध्ययन के बारे में कुछ जरूरी बातें हमें बताना चाहते हैं इतना सुनना था कि कुछ लोग ताने कसने लगे तो कुछ माहौल उड़ाने लगे शोर के कुछ थमने पर मेयर अपनी दमदार आवाज में बोले अगर आपको रेशम के कीड़ों से फिर से पैसे कमाने हैं तो बेहतर होगा कि आप बात ध्यान से सुनें। भीड़ के शांत होते ही पैश्चर ने आसान शब्दों में रोगों पर किए गए अपने काम के बारे में समझाना शुरू किया उन्होंने बताया कि खुरदबीन की मदद से उन्होंने रेशम के कीड़ों में पेबरीन जीवाणु पाए थे इसी तरह उन्होंने पतिंगों में फ्लैशरी का रोग पाया था इस भयानक समस्या का हल ये था कि बीमार रेशम की कीड़ों के अंडों का उपयोग न करना ताकि रोग एक से दूसरी पीढ़ी में न फैले अचानक एक आदमी खड़ा हुआ और बोला मुझे अपने रेशम के की कीड़ों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना होगा आपको अपने कीड़ों को साफ सुथरी जगह में और एक दूसरे से अलग रखना होगा सबसे जरूरी यह है कि आपको चौकन्ना रहना होगा और खुरदबीन की मदद से रोग पर नजर रखनी होगी चारों फिर से हो अल्लाह मच गया खुर्दबीन हम वैज्ञानिक नहीं है मेयर साहब तक परेशान नजर आने लगे हम साधारण लोग हैं आप किसानों से खुरदबीन इस्तेमाल करने की उम्मीद नहीं रख सकते पैश्चर ने बड़ी शांति से जवाब दिया खुरदबीन को काम में लेना किसी को भी सिखाया जा सकता है जीजी मेहरबानी से जरा इधर तो आओ जीजी खड़ी हुई उसके घुटने लचक रहे थे पर वो हिम्मत कर अपने पापा के पास पहुंची ये मेरी बेटी है पैश्चर बोले वो आपको दिखाएगी कि खुर्दबीन को काम में लेना कितना आसान है उस रात जब जीजी घोड़ा गाड़ी में सवार पापा के साथ घर लौट रही थी तब वो भी उत्तेजना से भरी थी शाबाश मेरी प्यारी पापा ने गर्व से भर कहा क्या अब यह सब खत्म हो गया है पापा उसने पूछा हम कभी सीखना बंद नहीं करते बेटे पैश्चर ने पीठ को पीछे टेक कहा मैं एक तरह से लगातार सफर करता रहा हूं मैंने शराब में जीवित खमीर को और कीड़ों में जीवाणुओं को देखा इन्हीं जीवाणुओं के इंसानों में होने वाले रोगों में भी जरूर कोई भूमिका होगी मैं उन्हें पूरी तरह समझना चाहता हूं हो सकता है कि तब हम रोगों की भी रोकथाम कर सकें अब तुम बताओ कि हमने रेशम के इन छोटे कीड़ों से क्या सीखा है जी ने सावधानी से सोचा ये कि रोग तब फैलता है जब सब कुछ साफ न हो पिता ने सहमति में सिर हिलाया ये भी कि किड़ों को ये बीमारी अपने माता पिता से लग सकती है हाँ पापा सहमत हुए एक से दूसरी पीढ़ी में रोग फैल सकता है और यह भी कि इनक्यूबेशन की एक अवधि होती है मतलब कि रोग उभरकर सामने आए उसके पहले कुछ समय तक वो छिपा रहता है पापा आप मेरी सबसे पसंदीदा चीज तो भूल ही गए जीजी उनीद सुर में बोली खुर्दबीन उसके बिना तो रेशम के की कीड़ों का रहस्य कभी सुलझता ही नहीं उपसंहार लुई पैश्चर ने आगे चलकर इंसानों के रोगों के बारे में भी महत्वपूर्ण खोजें की उनका यह सोच था कि दूसरों को संक्रमित करने वाले जीवाणु रोग को फैलाते हैं यह संक्रमण रोगी के संपर्क में आने से फैल सकता है या फिर हवा में मौजूद जीवाणुओं से भी इस विचार ने शल्यक्रिया यानी ऑपरेशन को अधिक सुरक्षित बनाया यूरोप भर के चिकित्सक अपने अस्पतालों को अधिक साफ रखने लगे इससे संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी आई जिस तरह की बारीक जासूसी छानबीन द्वारा उन्होंने रेशम के कीड़ों के रोगों को पहचाना था ठीक उसी तरह उन्होंने ये भी पता लगाया कि मनुष्य कैसे रोगी हो जाते हैं उन्होंने रेबीज़ का जो इलाज तलाशा उसके नतीजे नाटकीय रहे रेबीज से संक्रमित पशुओं के काटने से पहले लोग लगभग हमेशा ही मर जाते थे ने इसका वैक्सीन यानी टीका विकसित किया यानी पैश्च्युक जीवाणुओं को ऊंचे तापमान द्वारा खत्म करने की प्रक्रिया हमारी भाषा में एक नया शब्द बन जुड़ गया पर पैश्चर को अपनी तमाम सफलताओं में सबसे ज्यादा खुशी पेरिस में पैश्चर फाउंडेशन की स्थापना से हुई इस फाउंडेशन के शोधकर्ता स्त्री पुरुष पैश्चर द्वारा शुरू किए गए रोगों से लड़ने के काम को जारी रख सके तिथिक्रम लुई पैश्चर का जन्म डोला फ्रांस में 27 दिसंबर 1822 को हुआ था 1845 पेरिस के महत्वपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज इकोल नॉर्मल सुपीरियर में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया अठारह डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की 1849 स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर बने मारी लोरा से विवाह किया अठारह लिजॉन द ओनियोर से सम्मानित किया गया लील विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर व विज्ञान के डीन बने 1855 सौ पचपन फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण का अध्ययन शुरू किया आगे चलकर शराब व बियर पर काम किया अठारह इकोल नॉर्मल में वैज्ञानिक अध्ययन के निदेशक बने अठारह सो मारी लुई कज्जन जो जीजी के नाम से जानी जाती थी अठारह पेश्चर ने आविष्कार किया कि हवा में जीवाणु होते हैं अठारह सौ अकादमी ऑफ साइंस में चुने गए अठारह शराब का अध्ययन किया इकोल द बोसा आर्ट्स पेरिस में भूविज्ञान भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र के प्रोफेसर बने 1865 सौ और रेशम के कीड़ों के रोग का अध्ययन किया अठारह सोबोर्न सड़सठ विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर बने अठारह दिल का दौरा पड़ा अठारह प्रमुख संक्रमणों का अध्ययन गैंग्रीन सेप्टिसीमिया व प्रसव के बाद होने वाला बुखार अठारह मुर्गियों में फैलने वाले हैजे का अध्ययन किया और उसकी रोकथाम के लिए टीका विकसित किया 1885 सौ पिचासी रेबीज़ का टीका विकसित किया 1888 पेरिस में पैश्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1892 सौ सत्तरवीं वर्षगांठ पर सुबोर्न विश्वविद्यालय ने उन्हें सम्मानित किया अठारह सौ चौरानवे इंस्टीट्यूट ने डिप्थीरिया का टीका विकसित किया 28 सितंबर अठारह में लुई पैश्चर की मृत्यु हुई वे बहत्तर वर्ष के थे